रात के करीब बज चुके थे और सभी ऑफिस से लगभग फ्री हो चुके थे तो विक्रांत ने सबको ड्रिंक के लिए इनवाइट करने का प्लान बनाया और ड्रिंक के लिए चले गए लेकिन केस की टेंशन के चलते किसी ने ज्यादा पी नहीं हल्का फुल्का स्नैक खाते हुए सभी बस रमेश सावरकर के मर्डर केस की ही चर्चा करते रहे काफी देर तक बातचीत करने के बाद सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए विक्रांत भी वहां से सीधे अपने घर पहुंच गया घर पहुंचते ही टास्क हो चुका था। उसका सक्सेस रेट प्रतिशत रहा। इसके साथ ही उसको आज फिर से एक अदृश्य माइक्रोफोन मिला था वो पहले भी इस टूल का इस्तेमाल कर चुका था इसलिए उसे सिर्फ एक ही टूल दिया गया था विक्रांत आज अपनी दिन भर की रूटीन के बारे में सोचने लगा आज सुबह ही वो सबसे पहले अनीता के यहाँ गया फिर वो मार्केट में जिया के बॉयफ्रेंड आर्यन को ढूंढने गया लेकिन वहां उसकी मुलाकात नयना और फिर उस से हो जिसके में अनीता सावर की फोटो थी वैसे आज जब विक्रांत उठा था तो अदृश्य शक्ति ने उसके आगे पानी और पहाड़ का जिक्र किया था पानी के अनुसार विक्रांत ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि आज उसकी मुलाकात फिर किसी लड़की से होने वाली है उसे तो लगा था की जिया से उसकी मुलाकात होगी नैना के बारे में तो सोचा भी नहीं था पर फिर वहां होलसेल के मार्केट में क्या सोचकर गया था और क्या हो गया कुल मिलाकर विक्रांत अभी भी इस अदृश्य शक्ति की पहेली को बूझ नहीं सका था घर पहुंचने के बाद भी विक्रांत ने अभी ड्रिंक पीना बंद नहीं किया था उसने वाइन का एक घूंट लेते हुए रमेश सावरकर के मर्डर केस के बारे में सोचना शुरू कर दिया विक्रांत के दिमाग में चल रहा था कि अगर आज जो क्लू मिला है उससे रमेश सावरकर के केस का कोई हल निकल आए फिर तो मजा ही आ जाए कहीं ये अदृश्य शक्ति मुझे केस से जुड़ा कोई इंपॉर्टेंट क्लू तो नहीं देना चाहती है जब से विक्रांत ने कटे हाथ वाले केस को सॉल्व किया है तब से उसका क्राइम केस सॉल्व करने में काफी इंटरेस्ट जग गया है भले ही रमेश सावरकर का केस दस साल पुराना है और अभी तक इस केस के बारे में कोई भी ज्यादा कुछ पता नहीं लग सका है फिर भी विक्रांत को ना जाने क्यों इस केस में काफी इंटरेस्ट आ रहा था इस केस को विक्रांत अब एक चैलेंज के रूप में ले रहा था केस को सॉल्व करने के बाद जो अवॉर्ड या प्रमोशन मिलता वो तो अलग बात थी उससे विक्रांत को उतना फर्क नहीं पड़ना था मेन बात तो थी पुष्कर को सबक सिखाना पुष्कर के सामने विक्रांत को प्रूव करना था कि वो उससे अच्छा और बड़ा डिटेक्टिव है इसलिए विक्रांत ज्यादा शिद्दत से इस केस को सॉल्व करने में लगा हुआ था लेकिन उस वक्त विक्रांत के दिमाग में कई तरह के सवाल उठ रहे थे अभी तक रमेश सावरकर के मर्डर केस में जो भी क्लू मिला है वो किसी काम का होगा कि नहीं और हाँ अभी कल तो नितेश से पूछताछ करने के लिए पनवेल ब्रांच जाना है उससे क्या पूछना है वो सब कुछ सही सही बताएगा कि नहीं और अगर कुछ नहीं बोला तो क्या उसे मैं डरा धमका सकता हूँ विक्रांत अपने कमरे में बैठे बैठे फिर से उस पर्स में मिली अनीता की फोटो देखने लगा फोटो काफी पुरानी लग रही थी उसमें अनीता यंग नजर आ रही थी उस वक्त शायद उसका पति रमेश जिंदा भी रहा होगा उसके गालों पर कुछ खरोंच के निशान बने हुए थे पक्का है वो निशान उसको उसके पति रमेश ने मार कर ही दिए होंगे वो जानवरों की तरह अनिता को पीटता था ये तो सभी को पता था फोटो देखकर साफ पता चल रहा था कि अनिता किसी मार्केट में खड़ी थी उसके पीछे काफी लोग आते जाते दिख रहे थे और अनीता खुद किसी सब्जी की दुकान वाले से बात कर रही थी एक खास बात यह थी कि अनीता कैमरे की तरफ नहीं देख रही थी वो सिर्फ सब्जी वाले से ही बात कर रही थी फोटो खींचने का एंगल देखकर लग रहा था कि जिस किसी ने भी अनीता की ये फोटो क्लिक की थी वो कहीं से छुपकर फोटो खींच रहा था और शायद अनिता को यह खबर भी नहीं थी कि उसकी फोटो क्लिक की जा रही है तो फिर ये फोटो कौन खींच रहा था और छुप क्यों खींच रहा था ये फोटोज कहीं नितेश तो नहीं खींच रहा था कहीं इसका कुछ रमेश सावरकर के मर्डर से तो कनेक्शन नहीं है इन्हीं सब सवालों में उलझे हुए विक्रांत को नींद नहीं आ रही थी आधी रात गुजर चुकी थी विक्रांत खुद को सुलाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे फिर से अदृश्य शक्ति की पहली सुनाई पड़ी पहाड़ और पानी पानी के ऊपर पहाड़ी के जीत के नगाड़े तब वहां प्रवेश करता है जब वहां कोई मौजूद नहीं होता क्या क्या क्या हर बार की ही तरह इस बार भी विक्रांत को यह पहेली बिल्कुल भी समझ नहीं आई वो तो काफी देर तक इसे समझने के लिए माथा पच्ची करता रहा लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कुछ नहीं समझ आया इतना तो पता चल रहा था कि अगले दिन फिर से उसकी मुलाकात काम के सिलसिले में किसी लड़की के साथ होने वाली है लेकिन इसके आगे उस पहली में क्या था यह विक्रांत की समझ से बाहर था यहां तक कि उसने इंटरनेट की मदद से भी इस पहली को सुलझाने की कोशिश की लेकिन रिजल्ट शून्य ही रहा इस उलझन में कब विक्रांत को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला फिर अगले दिन सुबह अलार्म बजने पर उसकी नींद खुली आज उसे नीतेश से पूछताछ करने के लिए पनवेल पुलिस स्टेशन जाना था इसलिए वो फटाफट उठकर जाने के लिए तैयार हो गया आज विक्रांत ने अलमारी से अपनी नई यूनिफॉर्म निकाली और प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हुआ सुबह घर से निकलने के बाद विक्रांत ने घर के पास में ही एक रेस्टोरेंट में जाकर ब्रेकफास्ट किया फिर सीधे ही अपने ब्रांच उसमें से, पर उस से दो के मैच मिले हैं ये दोनों भी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के केस में कई बार जेल जा चुके हैं ये नीतिश को पिछले दो तीन साल से ही जानते हैं हम्म तो फिर मुझे नहीं लगता कि इनका रमेश के मर्डर से कुछ कनेक्शन होगा चलो छोड़ो कोई बात नहीं विक्रांत ने कहा लगभग एक घंटे की ड्राइव के बाद विक्रांत पनवेल ब्रांच पहुंच गया ये पुलिस स्टेशन थोड़े कंजेस्टेड एरिया में था अभी सुबह सुबह का वक्त था अधिकतर लोग ऑफिस पहुंच ही रहे थे वहां काफी भीड़ नजर आ रही थी जतिन ने विक्रांत को अपनी वाइफ का नंबर दिया था और उससे बात करने के लिए भी कहा हुआ था इसलिए विक्रांत ने पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी पार्क करने के बाद तुरंत ही जतिन की वाइफ के पास फोन कर दिया हेलो भाभी जी मैं विक्रांत बोल रहा हूँ वो जतिन ने आपको बताया होगा एक क्रिमिनल का इन्वेस्टिगेशन करना है मैं उसी के लिए आया हुआ हूँ हाँ हाँ बताया था अच्छा तो आप ऑफिस पहुंच गए हाँ जी मैं ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ अब किधर आऊँ विक्रांत ने कहा हाँ हाँ आप सीधे क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में चले जाइए आप सीधे क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में चले जाइए वहाँ आपको नयना ग्रेवाल मिल जाएगी मैंने पहले ही उससे बात कर ली है वो आपका काम करवा देगी नैना का नाम सुनते ही विक्रांत का सारा मूड खराब हो गया हे भगवान मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है हर बार मुझे नैना कमीनी ही क्यों मिल जाती है हद है यार अच्छा भाभी जी आ, क, कोई और ऑफिसर नहीं है मैं उससे मिलकर काम करवा लेता हूँ विक्रांत ने कहा क्यों क्या हुआ एक्चुअली आपको जिससे पूछताछ करनी है उसे अभी नैना ही हैंडल कर रही है कमांडिंग ऑफिसर वही है सो so, आप उसी से मिल लेना कोई दिक्कत नहीं है मैंने पहले ही बात कर रखी है अच्छा चलिए ठीक है विक्रांत ने बुझे मन से कहा दरअसल आज मैं ऑफिस में नहीं हूँ मेरे बच्ची की थोड़ी तबीयत खराब है तो उसे डॉक्टर के पास ले आई हूं आप बस नैना से मिल लेना आपका काम हो जाएगा विक्रांत समझ चुका था कि आज फिर उसके दिन की ऐसी की तैसी होने वाली है जिसकी शक्ल से भी उसे नफरत है उससे मिलना पड़ रहा है आज फिर उस डायन से मुलाकात करनी पड़ेगी शिट यार